शव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिके सरमो नम तुया मन जगन्ना थे मन मनोरमता ह दा मे परमहंस मनुष्य श्रीमत्महंस बृव्रजकाचार्य पदवाख्य प्रमाण पारिना यमनिय म प्रत्याहार धारणाधियान सृषांग योगाषा नष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्ति अना छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार पाराण निखिल निगमा गम सार हृदया तंत्रस्वंत्र परापर विद्यातातस्थाचार्या वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधन साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमं महाराजाज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत साौौम स्वीन सनातन धर्म संरक्षण भद्र पिगरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन धत् चिता विविध विरदा वलिराज मन मनोन्नता महोदित दीर्घवासीन श्रीम्जगन्ना धैमलांबो पाचगा पूर्वान्नायोवर्धन मठ भोगवरधन बीजाधीश्वरा श्रीमठराज राय स्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देती वर्यचरण कमल वृंगा अनत विभूषित सरस्वती स्वामी वरिया विजय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या जगद गुरु शंकरचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज गी श्री जगन्नाथ महाप्रभुगी श्री सुभद्रा भगवती गी श्री बलभद्र महाप्रभु श्री वृंदावर विहरी लाल मधुरीमरसवापी मत हंस प्रजल प्रणयकुसुम वाची वृंगसंगीत सुरति समेरी भृतिपूत नयती हृदय दंशी कोपि वंशी निनाद रसघनमोहनमूर्तिचिकेलीमहोत्सवित राधरण विलुचिरशिखंडम हरि वंदे नाते चधुर मधुरम स्व किते चधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध यात्रा यात्रा परिभावया रगुनाथ तत्र तत्र त्रतमस्तकांजि बापवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षक ृणादी सुनी चेना तरवि सहिष्णुना अमानदेना कीर्तनीय सदा हरि हरी श्रीराम जय राम जय जय राम जया जया श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की आधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जया, जया। गोविंदा जय जय गोपाल जय जया राधारमण हरे गोविंद जय जया श्री कृष्णा गोविंदा हरे मुरार नाथ नारायण वा सुुद गोविंद जय जय गोपाल जय जया राधारमण हरे गोविंद जय जया, जया, जया। गोविंद जया जया गोपाल जया जया राधा रामा हरे गोविंद जया जया गौविंद जया जया गोपाल जया जया गो गो राधा हरे गोविंद जया जय शिवंदावन विहारे लाल की जय नमो मध्या शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण भगवान बाजनीय है अर्थात भजन करने योग्य है इसका अर्थ यह है किसी भगवान का ही भजन करना चाहिए वर्णीय है उन्हीं का वर्ण करना चाहिए कमनीय है सुंदरता की अवधि भगवान ही हैं परम रम्य है रमारमण के पाद पद्मों में ही मनोवृत्ति को रमाने का प्रयास करना चाहिए अभ्यासा धर्मते य दुखांतम च निगति गीता में भगवान का वचन है मन अभ्यास की परिपक्वता से रमता है और जब आनंद स्वरूप कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण उभय विध भगवत तत्व में रम ही जाता है तो सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है रसो वई सह तैतरी उपनिषद कहती है वह परमात्मा रसस्वरूप है छांदोग्य का उदघोष है उसके नाम रसतम है अपना अनुभव है मन रसिक और रसलम्पट है रसस्वरूप परमात्मा के रसतम नामों को गुनगुनाइये रससिंधु परमात्मा में मन निमग्न हो जाएगा क्योंकि तो मन स्वयं रसिक और रसलम्पट है हमने यहाँ पूर्व सत्रों में बताया ही है प्राय साधक पूछ बैठते हैं मन चंचल है अर्जुन ने कह दिया वायु को वश में करना जिस प्रकार कठिन है उसी प्रकार मन को वश में करना कठिन है भगवान श्री कृष्ण ने कहा सचमुच में मनोनिग्रह कठिन है परंतु मन और मधुप का स्वभाव एक सरीखा है मधुप कहते हैं भ्रमर को भ्रमर में संक्रमणशीलता अर्थात चंचलता की पराकाष्ठा होती है और रसिकता की पराकाष्ठा भी होती है जब अभिष्ट पराग मकरंद से युक्त पुष्प भ्रमर को सुलभ हो जाता है तनिक भी चंचलता का परिचय नहीं देता सर्वतोभावेन उस पुष्प के पराग मकरंद का सेवन करता है अलमस्त रहता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अपनी भावना व्यक्त की मन मधुकर तुलसी रघुपति पद कमल भसई हूँ क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य समुदित होगा जब मैं अपने मन रूपी मधुकर को प्रतिज्ञापूर्वक भगवान श्री रामभद्र के चरण कमलों के दिव्य पराग मकरंद में बसा सकूँगा किसी की भावना कहीं साकार हो मूर्त हो तो वह वस्तु या व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन जाता है तो भारत जी के जीवन में तुलसीदास जी अपनी भावना को साकार पाते है प्रथम भारत के चरणा जासुने बरना। राम जासु ने म्रत जा राम चरण पंकज मन जासुगोध मधु पिवतन पासु मैं भरत लाल के चरण की प्रथम वंदना करता हूँ यहाँ हमारे रामायणी जी विराजमान है गुरु भाई माधव चैतन्य महाराज प्रथम शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों के चरण की वंदना के समय भी किया है, प्रणव प्रथम महीना और भरत जी की वंदना के समय भी प्रथम शब्द का प्रयोग किया भला किस गुण पर रिझ कर तुलसीदास जी ने भरत जी के चरण की वंदना की तो जासुनेम व्रत जाई न वर्णा जिनके जीवन में नियम और व्रत की पराकाष्ठा है शब्दों के द्वारा नियम और व्रत का चित्रण संभव नहीं है तो हमारे लिए वह वंदनीय है जिसके जीवन में नियम और व्रत की प्रतिष्ठा है चातक हमस सराहियत टेक विवेक विभूति लोक में चातक की सराहना की जाती है और हमस की भी सराहना की जाती है क्यों चातक में टेक रूपी विभूति का निवास होता है कुछ महानुभाव जलस्वामी जी से परिचित होंगे उत्तम कोटरी के जिज्ञास थे और प्रबुद्ध थे वो कहते थे आप बाबा हैं बचपन से नहीं तो हमने कहा नहीं तो तो विश्व की कोई ऐसी बात नहीं विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर मैं दो बात न सुना दूँ इतनी जानकारी थी तो उन्होंने कहा पुराने कवि कहते हैं कि चातक में टेक की प्रतिष्ठा होती है शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु ही पान करता है अन्यथा प्यासे ही रहता है लेकिन मैंने वन विभाग के विशेषज्ञों को पूछा उन्होंने कहा कि चातक बड़े मजे से अन्य जल का भी सेवन करता है एक बार जल स्वामी जी की बात ने हमारे हृदय को झकझोर दिया तो आपने कहा कि ये सब पंक्तियां उन्होंने लिखी है जिन्होंने जीवन भर वन में ही निवास किया है संत महात्मा ब्राह्मणों ने तो फिर होना क्या चाहिए आपने कहा उत्तम जाति के चातक आजकल सुला नहीं <laughs> उत्तम जाति के चातक आजकल सुला नहीं एक बार पंजाब केसरी में आठ साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा कि पाश्चात्य जगत में केवल गीली भूमि में आर्द्र भूमि में भी मछलियाँ रह लेती हैं जल या गाद जल की उन्हें अपेक्षा नहीं तब से हमने विशेषण लगाना शुरू कर दिया उत्तम जाति का मीन और क्या करें हम अपने शास्त्र को नहीं छोड़ सकते और सरोवर आदि में दिखाई पड़ता है तो उत्तम जाति कहकर बला टाला उत्तम जाति के जो जातक होते हैं उनमें टेक रूपी विभूति की प्रतिष्ठा होती है और हमस में विवेक रूपी विभूति की प्रतिष्ठा होती है नीर और क्षीर मिलाकर दिया जाए तो नीर का त्याग करके क्षीर का सेवन वह हमस कर लेता है तो भक्तों में टेक और विवेक दोनों प्रकार की विभूतियां प्रतिष्ठित हों तब भक्तों की सराहना होती है चातक हम सराहियत टेक विवेक विभूति तो जाफ नेमव्रत जा नरना भगवान राम भद्र के दर्शन की भावना से चौदह वर्ष की अवधि को व्यतीत कर रहे थे और कितना नियम और व्रत उन्होंने धारण कर रखा था सीमत भागवत में उसका वर्णन है फिर आगे कहा राम चरण पंकज मन जासु लोगो धम जाता न पासु भगवान श्री राम भद्र के चरण कमल के लुब्ध भ्रमर है भर जी ज पराग मकरंद से युक्त पुष्प का भर के लिए भी त्याग नहीं करता वैसे ही जी का मन भगवत चरणारविंदों में रमा है क्षण भर के लिए भी उनके चरण का परित्याग नहीं करता इस गुण पर रिझ कर मैं भरत लाल की प्रथम वंदना करता हूं तो सार क्या निकला भगवत चरणों में भगवान की रूप माधुरी में मन को रमाना चाहिए अभ्यास से मन रमेगा अभ्यास की अपेक्षा है और रसीले भगवत भक्त जिनका चित्त भगवत भाव से भावित है यहां की भाषा में श्री राधारानी वृषभानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी के पद पदमों में जिनका मन सन्निविष्ट है ऐसे रसीले भक्तों का रसिक भक्तों का सेवन करें सानिध्य लाभ करें तो सुगमता पूर्वक मन में भजनीय परमात्मा के प्रति महत्वबुद्धि का भाव का उदय हो सकता है इसलिए मन को समझा बुझाकर भगवान की ओर आकृष्ट करना चाहिए आखिर मन जो है उसी के आधार पर मनोविज्ञान शब्द चला है ना तो मन कोई दंडे लेकर संवारने योग्य नहीं है दार्शनिक दरातल पर मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए और मनमोहन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपनी लीला माधुरी नाम माधुरी रूप माधुरी धाम माधुरी एक छठा एक कणिका एक बूंद इस मन को छोड़ दीजिए दे दीजिए जिसके कारण यह वशीभूत हो जाए लोटपोट हो जाए मन तो अंत में क्या चाहता है योग दर्शन आदि वेदांत दर्शन आदि का विधिवत अनुशीलन करें तो मन को शिष्य सखा और सेवक बनाकर भगवान ने हमें सौंपा है अर्जुन कौन है भगवान श्री कृष्ण के शिष्य भी हैं सखा भी हैं सेवक भी हैं हमारा आपका जो मन है वो हमारा आपका शिष्य भी है सखा भी है सेवक भी है और इतना ऊंचा साथी है कि और सब तो साथ छोड़ देते हैं शरीर भी साथ छोड़ देता है और मन तब तक साथ देगा जब तक कैबल्य मोक्ष न हो जाए मन तो कृतार्थ करके ही जीव का साथ छोड़ता है और छोड़ता क्या है चित्तम चिदित जानियात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मण वो तो फिर आत्मस्वरूप भगवत रूप में चिदरूप में ही सन्निविष्ट हो जाता है अर्थात चिदरूप होकर ही अवशिष्ट रहता है मरकरी पारे का शिवलिंग हो ठीक है तो सोने चांदी के जो वर्क होते हैं वो चट कर जाएगा लेकिन उसके भार में गुरुत्व में वजन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा है महाप्रलय में सारा संसार भगवान में विलीन हो जाता है तो भगवान का वजन बढ़ जाता है क्या काल में भगवान से ही प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच तक निकल आता है भगवान का वजन घट जाता है क्या भगवान भार युक्त है कि वजन बढ़े और घटे क्या आकाश का कितना वजन कोई बता सकता है वायु तक का प्रेशर मापा जाता है आकाश का कितना वजन ठीक है ना तो इसी प्रकार से मन जो है हमारे साथ भगवान के द्वारा दिया गया सखा है मन क्या है सखा है शिष्य है और सेवक भी है अब कोई चटोरा है नशेबाज स्वामी हो तो अपने सेवक से चाट पकौड़ी मंगाने में सिगरेट आदि मंगाने में दक्ष हो तब तो सेवक क्या करे इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल भोग भोगने में ही मन का उपयोग करते हैं तो मन क्या करे लेकिन मन समझाता है संकेत करता है कुछ भी करो मैं तो तब तक पिंड नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कृतार्थ नहीं हो जाओगे भागवत में आया कि हमारी उपेक्षा और विषयों के प्रति हमारी महत्व बुद्धि यही मन को उन्मत्त बनाता है हम सावधान रहें तो मन तो क्या है अनुगामी है सेवक है सखा है जितम जगत के न मनोही है न जिसने मन को समझा लिया जीत लिया उसने जगत पर विजय प्राप्त कर ली और मन को नहीं समझा पाया तो संसार में किसी को समझा नहीं पावेगा और सर्वत्र मुखी खाने के लिए बाध्य रहेगा मन बहुत चंचल है मधुप के तुल्य लेकिन मधुप की चंचलता एक दार्शनिकता को संजोए हुए है हमें पराग मकरंद से युक्त पुष्प दो फिर देखो कि हम कहा चंचल हैं तो मन को भगवत चरणार का सानिध्य दीजिए मन अपनी चंचलता छोड़ने के लिए तैयार है कोई भी व्यक्ति चंचल होता है तो किसी तो महत्व बुद्धि है चंचलता के मूल में विषय की आशा प्रतिष्ठित होती है तो मन में जब पूर्ण आनंद की भावना है और बेचारे मन को वो आनंद जगत में मिल पाता नहीं है, तो फिर मन को परखना चाहिए ना यह चाहता क्या है जो चाहता है फिर उसको देने का प्रयास करना चाहिए अब सजातीय के आकर्षण को काटने के लिए सजातीय का आकर्षण उत्पन्न किया जाता है भक्ति मार्ग में विशेषता क्या है हमारा मन शब्द में समासक्त हो गया है स्पर्श में समासक्त हो गया है सब जगह अनुकूल ले लें जिसके लिए जब तक जो अभिष्ट शब्द है उसका मन उसमें आसक्त हो जाता है इच्छित स्पर्श में आसक्त हो जाता है इच्छित रूप में आसक्त हो जाता है इच्छित रस में आसक्त हो जाता है इच्छित गंध में आसक्त हो जाता है <coughs> तो अब शब्द के आकर्षण को शब्द के आकर्षण से काटिए स्पर्श के आकर्षण को स्पर्श के आकर्षण से काटिए रूप के आकर्षण को रूप के आकर्षण से काटिए रस के आकर्षण को रस के आकर्षण से काटिए गंध के आकर्षण को गंध के आकर्षण से काटिए तो श्री कृष्ण पर आ जाए राम जी की बात तो थोड़ी देर कह दी श्री कृष्ण भगवान वे अनुवादन करते या नहीं मुरली मनोहर हैं और मुरली पर तान छरते हैं धाम का भी महत्व है लेकिन रूप के बिना केवल नाम आकर्षक नहीं बन जाता है अर्थात सगुण निराकार का नाम भी तो नाम है निर्गुण निराकार का नाम भी तो नाम है सगुण निराकार की लीला भी तो लीला है निर्गुण निराकार की प्रतिष्ठा ही अद्भुत लीला है मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सतराचरण और निर्गुण निराकार का धाम क्या धाम है अथवा ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम निर्गुण निराकार का धाम भी धाम है सगुण निराकार का धाम भी धाम है लेकिन सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के प्रति आखिर आकर्षण क्यों नहीं होता क्योंकि रूप नहीं है वहा रूप हो जाए ना तो आकर्षण का केंद्र बन जाता है नाम भी आकर्षण का केंद्र बन जाती है लीला आकर्षण का केंद्र बन जाता है धाम इस जीवन में आज ही मैंने पहली बार यह बात कही थी भगवान की कृपा से गद्दी की कृपा से इससे पहले यह बात कभी मेरे मन में इस रूप में नहीं आई इस बात को मैंने इस रूप में कहीं रखा नहीं उदाहरण दिया कि आकाश भी तो एक नाम है ठीक है आकाश का एक नाम है और आकाश एक नाम है सुन लिया आपने क्या आकर्षण हुआ ठीक अच्छा आकाश की लीला कोई कम है क्या पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों तत्वों का वो धारक है और नैनम छिंदन थोड़ी देर के लिए आत्मा की बात न करें तो आकाश में ये सब लक्षण जाते हैं नैयायिक विराजमान है नैनम छिन्दंती शस्त्राणी ठीक ही है न पार्थिव वास्तु शास्त्रों के द्वारा आकाश को छिन्न भिन्न किया जा सकता है क्या नैनम दावक अग्नि के द्वारा आकाश को जला सकते हैं क्या न चैनम आपा पानी के द्वारा आकाश को गीला कर सकते हैं क्या न शोषति मारुता पवन के द्वारा शोषण कर सकते है क्या ये वृंदावन धाम है श्रौत मुनिक एक संत वेदांताचार्य मैं समझता हूँ लगभग 25 वर्ष या 22 वर्ष पहले जहाँ मैं रहता था वहाँ आ गए उन्होंने कहा महाराज किसी टीका में एक प्रश्न ही नहीं उठाया गया तो उत्तर क्या दिया जाएगा हमने कहा कौन सा ऐसा प्रश्न है गीता का एक जटिल प्रश्न है जाता हूँ लोग डांट देते हैं यमौन हो जाते हमने हम कौन सा ऐसा प्रश्न है उन्होंने कहा न चैनम क्ले दंत न शोषय मारुता पवन आत्म तत्व को शुष्क नहीं बनाता तो शोषण तो तेज का स्वभाव है धर्म है यह पवन का वायु का कैसे भगवान ने बताया किसी टीकाकार ने इसको छुआ ही नहीं किसी ने पूर्व पक्ष बनाया ही नहीं कि शोषण तो तेज का स्वभाव है अच्छा प्रश्न किया उन्होंने और टीका में इधर टीकाकारों ने इसको महत्व नहीं दिया होगा ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं जैसा भगवान ने कहा वैसे ही अर्थ कर दिया यहाँ कोई पूर्वोत्तर पक्ष है ही नहीं किसी टीका में उन्होंने जो कहा तुमने कहा हाँ बात बहुत उत्तम है लेकिन इसका उत्तर छाणोग श्रुति से आपको मिलेगा पवन वायु का नाम प्राणभीत वायु है आध्यात्म में संवर्ग है वायु तत्व को उपनिषदों ने संवर्ग कहा संवर्ग का अर्थ क्या होता है सामने वाले को अपने से भिन्न वस्तु को अपने में जो मिला ले लीन कर ले तो हमने आपको अपने में विलीन कर लिया आपका शोषण हो गया या नहीं यही यहां पर शोषण है क्योंकि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में जब तेज के गुणधर्मों का निरूपण किया गया तो शोषण बताया गया और यहाँ वायु के गुणधर्म में शोषण है और अनुभूति के बल पर तो यही सिद्ध होता है कि सूर्य की रश्मि आदि के द्वारा गर्मी के द्वारा गीलेपन का शोषण होता है तो फिर संवर्ग विद्या का आलंबन लेकर हमने उनको बताया तो बहुत प्रसन्न हुए वो भगवान की कृपा उस समय याद आ गई बात तो हमने कहा कि आकाश में भी लक्षण जाता है नईनम छिन्दंती शस्त्राणी पार्थिव अस्त्र के द्वारा आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता और नईनम दाति पावका है अग्नि के द्वारा आकाश दग्ध नहीं होता न चैनम क्लेदय बहुवचन में ही प्रयोग होता है ये जल जो है ये भी गीला नहीं कर पाते अर्थात वारुणास्त्र के द्वारा भी आकाश आर्द्र नहीं होता है और आग्नेस्त्र के द्वारा व्यग्ध नहीं होता है और वायव्यास्त्र के द्वारा शुष्क नहीं होता है ठीक है आकाश की ये सब लीला हुई या नहीं तो नाम भी है लीला भी है और आकाश स्वयं धाम है पृथ्वी जल तेज वायु का धाम कौन है पृथ्वी का धाम पार्थिव वस्तुओं का धाम पृथ्वी पृथ्वी का धाम पानी पानी का धाम उपादान हित तो वास्तव में धाम होता है और पानी का धाम तेज तेज का धाम वायु तत्व तो वायु का धाम आकाश और आकाश का धाम मायाुक्त परमात्मा माओपाधिक परमात्मा तस्माद्मा आत्मा आकाश संभूता तो आकाश का नाम भी है आकाश की लीला भी है आकाश का धाम भी है लेकिन आकर्षण का केंद्र सहसा नहीं बन पाता है क्योंकि रूप नहीं है रूप आ जाए तो नाम को सुनकर चमत्कृति आ जा जाती है ठीक है रूप आ जाए तो अब उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी ने कहा जो सरोवर में पराग मकरंद से युक्त कमल किस प्रकार शोभित हैं तो जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण दिया अब इसकी मीमांसा कर लें कमल के दो नाम ले लीजिए कमल भी अपने आप में नाम है पंकज जलज पंकज जो नाम है उपादान प्रदान है जलज जो नाम है निमित्त की प्रधानता से है क्योंकि निमित्त कारण जल है उपादान कारण कौन है पंक है लेकिन पंक दुर्गंध है पंकज पंकज सुगंधी से युक्त है उल्टा है मूल में तो दुर्गंध है लेकिन यहाँ सुगंध पंकज सुगंध है अच्छा जी वहाँ आर्रता है निमित्त कारण में गीला तरल है तरल है लेकिन यहाँ ठोस है लेकिन आर्द्रता शीतलता इसमें भी है ताप कापनोदक, कमल भी होता है तो जल का इतना भाग शीत भाग जल की शीतलता तो जलज में है लेकिन तरलता नहीं है और पार्थिव तो है गंध लेकिन दुर्गंधी नहीं है तो सार क्या निकला पंकज भी नाम होता है और जलज भी नाम होता है एक उपादान कारण की प्रधानता से नाम होता है एक नियत कारण की प्रधानता से नाम होता है अब भ्रमर मंडली पंख पर तो क्या मरडावेगी जल पर भी नहीं मरडाती है पानी के अलीगण दूसरे होते हैं, लेकिन वही पंक और वही जल जब पुष्प विशेष पराग मकरंद से युक्त पुष्प विशेष के रूप में विकसित होता है तो भ्रमण मंडली बिना निमंत्रण के लत हो जाती है ठीक है तो सगुण निराकार होकर पानी में पंकज है या नहीं असत नहीं यहाँ पर नहीं आयुकों का असत नहीं ये जो कह रहे असत कारणवाद नहीं नहीं आयुकों का कार्यवाद असत कार्यवाद नैयायिकों का यहाँ नहीं चलेगा असत कार्यवाद नहीं चलेगा सांख्यों की दृष्टि से बोल रहे सांख्यों की दृष्टि से यहाँ बोल रहे असत कारणवाद होता है शून्यवादी बौद्धों का असत कार्यवादी है नैयायिक वैशेषिक और एक प्रकार से पूर्वीमांसक भी लेकिन यहाँ पर विचित्र बात है कि जैसे दधी के मंथन से नवनीत की प्राप्ति होती है तो दधी में नवनीत का मक्खन का निवास मानते हैं तो जल से कमल की अभिव्यक्ति होती है तो जल में कमल प्रतिष्ठित रहता ही है किस रूप में सगो निराकार रूप में जल में कमल सगो निराकार रूप में है लेकिन आकर्षण का विषय नहीं बनता है और जब सगुण साकार होकर विलसित होता है तो भ्रमर मंडली के आकर्षण का विषय बन जाता है कवियों के मन के भी आकर्षण का विषय हो जाता है हम जिधर से आते हैं उधर एक ही आम का वृक्ष है और बौर बहुत बढ़िया हमारे आनंदानंद जी लेने जाते थे प्रवचन के लिए उनके दृष्टि एक ही ऊर्जा गाँव में खेत में एक ही आम का वृक्ष रहा वो पुष्प से युक्त है बौर से मजरी से युक्त है तो वो लट्टू हो जाते थे लेकिन जब ये फूल उसमें नहीं विकसित हुए थे, तो भी तो सगुनरा का रूप में आम्र के वृक्ष में आम के वृक्ष में वो पुष्प थे वो कहां नैनों को आकृष्ट कर पाते थे और कहाँ अपने गंध को अपनी गंध को उलेर पाते थे तो हमने कहा कि आकाश के नाम भी हैं, आकाश की लीला भी है आकाश स्वयं धाम है आकाश के धाम भी हैं, लेकिन हा कमी क्या है कि आकाश के रूप नहीं है रूप नहीं है नव निरूप है इसलिए उस ढंग से आकर्षण का केंद्र नहीं बनता अत त्रिपाठ विभूति महानारायणोपनिषद में कहा गया अगर भगवान को निर्गुण निराकार ही मान लोगे, केवल निराकार ही मान लोगे, तो आकाश के समान भगवान जड़ ही सिद्ध हो जाएंगे क्या आकाश के समान भगवान जड़ ही सिद्ध हो जाएंगे तो जब भगवान सगो साकार होकर विलसित होते हैं तो नाम में भी चार चांद लग जाता है क्यों? कि नामी सामने है? कोई है मूर्त रूप देवदत्त नाम ही हो और विश्व में कोई साकार मूर्ति ना हो तो फिर क्या वो नाम नाम है तो नाम में भी चमत्कृति आ जाती है, है? और लीला में भी चमत्कृति अब निर्गुण या सगुण निराकार या निर्गुण निराकार परमात्मा मुरली बजावेगा क्या वंशी बजावेगा क्या वो लीला कहा से आवे और गोवर्धन को धारण करेगा क्या नख पर गिरवर धार्यो ने कर दी। भागवत में तो आया यूं लगाया, हा? एक बड़े बेजोर शास्त्रार्थ के पंडित हैं अब हैं या नहीं जोधपुर में वो तो कई भागवत वालों को खदेड़ खदेर के भगा दिया उन्होंने जोधपुर से और इनके पीछे पड़ गए सत्यमित्रानंद जी के पीछे वो अंग्रेजी भी जानते संस्कृत भी जानते तो दोहरी बात हो गई कहा है भागवत में क्यों आप लोग गलत बोलते हो भागवत में तो कहा कि यूं इस पर नख पर गिर उसे भगवान समर्थ हैं लेकिन लीला में उन्होंने यूं दिखाए फिर कहा कि लीला में यहाँ के जो मावाणी आदि का पाठ होता है ना गोवर्धन लीला में आपके यहाँ चलता है ना तीन तीन घंटे गान एक बार हम भी बैठे तो नख नख के अग्रभा पर वो भी ये सब ये कानी उंगली के अग्रभाग पर गोवर्धन धारण किया और फिर ऐसा वर्धन सूर्यदास जी ने कर दिया यूं किया वो गोवर्धन तो ऊपर ही लटका रहा नाखून के अग्रभाग को भी छूने की लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी लो जी ठीक है ये सब लीला कहा से अगर रूप का योग ना हो तो धाम की भी चमत्कृति हो जाती वही धाम है ना वृंदावन और मथुरा में वृंदावन में भगवान नित्य सन्निहित है या नहीं? भागवत में आया मथुरा मथुरा मंडल मान लीजिए भगवान श्रीकृष्ण नित्य सन्निहित है लेकिन वो चमत्कार थी आज भगवान होते तो यमुना जी की दशा होती भगवान के भक्त तो है यमुना जी के देखिए ये दशा भगवान ने शोधन किया है नहीं ध्यान देना चाहिए कथावाचकों पर कभी कभी <laughs> मीठा क्रोध आता है कहते गुलाबी गुलाबी सर्दी मीठा क्रोध आता है अरे कथा का मुख चलो जी सुना दें अमेरिका ने कहा हेलो आपका मन थोड़े उधर विलेज हेलो हेलो रावण की बात में कहना चाहता था मुझे याद है हेलो मुशहर्रफ अब आके फिर पूछ लिया होगा उसने हेलो मुशर्रफ अफगानिस्तान पर मुझे आक्रमण करना है मेरा साथ दो गए या तालिबान लादेन यस नो दो तो उत्तर दो सर थोड़ा समय चाहिए हाँ इतने घंटे साथ दूंगा अंदर से तो जिसका साथी था थाई ऊपर से उसकी लाचारी थी साथ दूंगा ठीक है तो तालिबान और लाडन तो मुशर्रफ का चेला भक्त लेकिन उसने भी अभिनय किया अपने पोप अपने टोप का मुख कर दिया पाकिस्तान की और तालिबान ने <laughs> तो कथावाचक को इतना विवेक्त होना चाहिए कि प्रवचन का मुख किधर करें <laughs> क्या एक ही श्री कृष्ण वक्ता है जी थोड़ा देखिए बोलने की शैली भी बोल दें गीता में क्या कहा पांडवा नाम धनंजय है वहां श्रोता कौन है धनंजय ठीक है अब भागवत में एकादश में जब उपदेश कर रहे विष्णुवंशियों अर्जुन को, तो विष्ण में में है। अब ने को अभी इसकी आवश्यकता है गीता ब्रह्म विद्या वहां का जाइए बदरी बन क्योंकि धर्म राज्य की स्थापना हो चुकी है और जो मेरे दूत भूत सहयोगी है उनका मैं संहार करने वाला हूं लीला संवरण से पहले जैसे सूर्य अस्तंगत होने के पूर्व अपनी रश्मियों को अपने में समेट लेते हैं वैसे मैं प्रकाशक व्यूह रूप काय व्यूह रूप यदवंशियों को भी समेटने वाला हूं लेकिन दो का नाश मुझे अभीष्ट नहीं है व्यास गद्दी जिसकी परंपरा से ब्रह्म विद्या चलती है और राजगद्दी इसलिए दो को बचा दिया है उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दे दिया वही परंपरा चलेगी उधर उधर पोते आ, आ, ताकि राजगद्दी की परंपरा चलती रहे भगवान शाप को स्तंभित कर दिया किस पर लगे किस पे न लगे ऋषियों का शाप, ऋषियों का संकल्प वैसे ही बना होगा हमने कहा कि उधर छोड़ दिया किधर उद्धव जी अब आप जाओ बदरी बन में तब करो ब्रह्म विद्या तो दोनों ही है दोनों की व्याख्या भी एक ही है उपदेश का क्रम भी एक ही है पर्यवसान भी एक ही है सर्वधर्मान परित्यज्य कहकर अर्जुन को और बस अनुष्टुप छ में ही ठीक इसके भाव को सूत्र रूप में उद्धव जी को दिया लेकिन ये तो देखना चाहिए न तो हम एक संकेत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अष्टा प्रकृति का शोधन किया या नहीं मृद लीला क्या है जी ब्रह्मांड घाट पास में ही है मिट्टी का शोधन किया या नहीं ठीक है और पानी का यमुना जल का काली नाग से शोधन किया या नहीं ये क्या जल नहीं है जल नहीं है क्या तेज दो बार दावानल पिया या नहीं दावा नल कुंड यहां है यमुना तट पर है सगे संबंधी कुल मर्यादा के कारण लज्जित थे श्री रामानुजाचार्य महाराज से कहा गया प्रभो इस पामर का उद्धार कीजिए उन्होंने कहा एक बार लाओ उपदेश सुनेगा वो उसको देखता ही रहता है और कोई काम ही उसका नहीं किसी प्रकार लाओ जब मैं ठाकुर जी के सेवा में रहूं कैसे आवेगा उसी से अन्य विनय करो जिसके प्रेम पास में रूप जाल में फंसा है तो उसने का जा सकता हूं बसरते ये भी साथ हो इसी का में मुंह देखता रहूं लो ठीक है वही घाट हुई और ऐसे ऐसे उसको कि तेरा भी कल्याण हो जाएगा तेरे इस जार का भी कल्याण हो जाएगा उसको समझाया गया दार्शनिक लोग जानते हैं कि बुद्धि हमेशा तत्व का पक्ष लेती है। इसलिए हम लोग हथ गोले बारूद से युद्ध नहीं करते सत्य का इस ढंग से निरूपण करते हैं कि व्यक्ति का हृदय हमारा हो जाता है उसके उसकी, उसकी बुद्धि को अपने पक्ष कर्म में कर लीजिए ना वो गया अब जो लड़ेगा वो अपनी बुद्धि से लड़ेगा तो मरेगा समर्पण होगा या मरेगा उसके हृदय में हमने बम फिट कर दिया आ? अरे सत्य का ठीक ढंग से पूर्वक कीजिए ना बुद्धि हमेशा तत्व तो का पक्ष लेती है सत्य का पक्ष लेती है बुद्धि में यह विचित्र बात है इसीलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे ना प्राप्त विवेक का समाधान करो तो विवेक रहेगा कहाँ कहा जहाँ काम रहेगा वहीं तो ज्ञान रहेगा इंद्रिया मनोबुद्धि तो व्यक्ति की बुद्धि को अपने पक्ष में कर लीजिए ना उसको मारने की क्या आवश्यकता है अब संघर्ष तो उस हृदय में हो ही गया वो सनमार्ग पर चलने के लिए आज ना सही कल बाध्य ही होगा तो उस वरांगना को समझाया गया कि तू इस ढंग से घूम ये तो देखता रहेगा तुमको कि ढोखे में एक बार ठाकुर रंग जी ठाकुर का दर्शन हो ही जाए इस ढंग से अपने पोज ना इस ढंग से तिरछे हो जाना ये इसका उद्धार होगा तेरा भी उद्धार हो जाएगा वो भी चाहती थी कि इससे पिंड छिड़ाऊ लेकिन वो बेताल बन के लग गया था अंत में उसने इस ढंग से चलना प्रारंभ किया अनिच्छन्न पी महापुरुष का संकल्प हमारे टीकाकारों ने लिखा मिथिला में जन्म हुआ था पिंगला का और बेचारी फंस गई थी फंस गई तो उसी दिन क्यों उसको वैराग्य हो गया नहीं राजस्म परमम सुखम ऐसे अवसर तो बहुत आते हैं अरे दुकानदार के पास ग्राहक कभी आता है कभी नहीं आता है ऐसा तो होता ही रहता है लेकिन उसी दिन क्यों कि दत्तात्रेय महाराज तो सबसे शिक्षा लेते हैं ना धोखे में उसकी दृष्टि उस बाबा की ओर भी पड़ गई भगवान दत्तात्रेय की ओर भी पड़ गई अमोघ हो दर्शन तो वो भगवान पर जो ही दृष्टि पड़ी उनकी भगवान से इन्होंने प्रार्थना की महाराज लोकोत्तर स्वरूप की एक चमत्कृति एक झांकी छोड़ दीजिए बस इस पावर का कल्याण हो जाए हो गया या नहीं हा? तो सारे रूप जो हैं झक मारे क्योंकि भी वहां पर जैसे धानका जी के यहाँ हमने कहा था वो बात यहाँ नहीं छोड़ेंगे वो तो दर्शन की गंभीरतम पराकाष्ठा की चीज है हमारे पास पाँच मिनट है इसके बाद श्री पूज्य वामदेव जी महाराज का स्थान जो हमारे श्री आजकल का नाम क्या अनंत देव जी पुराना नाम ओम चैतन्य जी ने बनाया है वहाँ भी स्थान का दर्शन करना है इसके बाद और भी कई कार्यक्रम तो हमने संकेत किया सर जन ये भगवान का जो रूप है और ये जो सब रूप हैं इनमें बड़ा अंतर है इसमें तो जीवों के शुभाशुभ कर्म जुड़ गए हमारा आपका जो रूप है हमारा आपका रूप है ये तो काल कर्म विद्या उपासना यथा कर्म आता है न यथा जैसी विद्या और जैसा कर्म तो वास अविद्या ये जो है अविद्या काम कर्म ये ले ले काल अविद्या काम कर्म इन सब के फल स्वरूप हमको आपको रूप मिला है तो यह हमेशा अल्प होगा और पूर्ण नहीं हो सकता है पूर्णता तो बाँध की दृष्टि से साक्षात नहीं है पूर्ण मद और पूर्णमेदम वो अलग दृष्टि है लेकिन भगवान का जो रूप होगा ना वो हो क्या होगा अविद्या का परिणाम होगा नहीं होगा न? कर्म का परिणाम होगा काल से विकृत होने वाला रूप होगा नहीं होगा ना, नहीं इसलिए भगवान के रूप के सामने ये सब रूप झक मारते हैं तो शब्द अब उसके बाहर रूप के ऊपर स्पर्श भगवान का मधुर स्पर्श मिल जाए तो फिर क्या कहना दिव्य स्पर्श वह स्पर्श क्या है पराकाष्ठा है आनंद अब भगवान के शब्द सुनने को मिल जाए क्या कहना भगवान के शब्द सुनने को मिल जाए क्या कहना इसीलिए रावण की बात हमने कही कि एक उसमें गुण था एक दोष था गुण तो इसलिए था कि पारसद था दोष इसलिए था कि बेचारा शापित हो गया था कहीं वकील पागल भी हो जाए एडवोकेट अधिवक्ता तो भी तो वकालत की भाषा में ही बोलेगा <laughs> बोलने की भाषा तो उसकी डॉक्टर कहीं पागल भी हो जाए तो चिकित्सा की भाषा में ही अपनी बात कहेगा ठीक है ना तो बेचारा पगला था पागल था लेकिन था तो भगवान का पार्षद भगवान का पार्षद उसमें गुण क्या था गुण था और दोष क्या था वो रूप का रसिक रूप के रसिक इतना था कि अनुसंधान करता रहता था नाग लोक में जो सुंदरियां मेरे यहाँ हैं उनसे और अधिक कोई सुंदरी है क्या गंधर्व लोक में अमुक लोक में वो भटकता रहता था रूप का किंकर था तो रूपानुसंधान उसका टूटता नहीं था ये बहुत बड़ा गुण हमारा आपका टूट जाता है उसका रूपानुसंधान टूटता नहीं था इससे भी सुंदर कोई रूप है इससे भी दिव्य कोई रूप है इससे भी कोई आकर्षक रूप है रूपानुसंधान उसका टूटता नहीं था और दोष क्या था विधि का अतिक्रमण करके वो रूप का उपभोग कर लेता था समझ गए ना मर्यादा का विधि का अतिक्रमण करके अर्थात धर्म की तिलांजलि देकर दूसरे की बहू बेटी का उपभोग कर लेता था मोटी भाषा में या दोष था गुण क्या था लेकिन उसके बाद भी रूपानुसंधान की परंपरा उसकी टूटती नहीं थी फिर सावधान हो जाता था जिस रूप को हमने चखा देखा उससे भी कोई बढ़िया रूप तो हो सकता है तो परम रूप राम जी तक पहुंच गया लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण करके जो उसने रूप का भोग किया था तो राम जी ने अतिक्रमण करने वाले शरीर का अपहरण कर लिया कि तेजे तुझे भजन के उचित शरीर की प्राप्ति हो यह है ना तो यहाँ तो एक बड़ी बात है विचित्र एक मिट्टी का इतना सा मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए इसी पर अनुसंधान करने लग जाइए यह क्या है इसका मूल क्या है तो दिवाकर जी ब्रह्म तक पहुंचेंगे या नहीं सांख्यवादी प्रकृति तक पहुंच जाएंगे परमाणु तक पहुंच जाएंगे परमाणु तक पहुंच जाएंगे उपादान कारण की दृष्टि से निमित्त कारण की दृष्टि से नैयायिक तो परमाणु का नियामक कौन है अच्छा दो परमाणुओं का संयोग कराने वाला और प्रलय दशा में विश्लेष कराने वाला कौन है तो परमाणुओं का संयोजक उत्पादक न सही संयोजक कौन है विघटक कौन है इस पर जब अनुसंधान होगा उपादान तो कारण की दृष्टि से तो नयायिक नहीं, नहीं पहुंच सकते निमित्त कारण की दृष्टि से ईश्वर तक उनको भी पहुंच नहीं पड़ेगा और कहीं भाग्य ने जोर मार दिया तो अगर परमाणु सवयव हैं तब तो, तो कार्य हो जाएंगे निरवय है तो संश्लिष्ट नहीं होंगे क्योंकि सवयव सवयव का संयोग होता है सवयव निरावय का संयोग नहीं होता और निरवय निरावय का संयोग नहीं होता अपेक्षिक निरवय आकाश है आकाश और उंगली का क्या संयोग होगा और आकाश का और आत्मा का संयोग क्या होगा निरावय निरावय का संयोग नहीं होता सवयव निरावय का संयोग नहीं होता सवयव सवयव लोटा डोरी का उंगली उंगली का संयोग होता है इस दृष्टि से विचार किया तो सवयवत्व सिद्ध होगा परमाणु में सवयवत्व सिद्ध होगा तो कार्यत्व सिद्ध होगा कार्यत्व होगा तो स्वेतर पादान, का होगा पहुंच जाएंगे परमात्मा तक हमने संकेत किया यहाँ तो सब कुछ लिफ्ट है लिफ्ट बैठिए और गंतव्य तक पहुंचिए भगवान ने जगत बनाया उपाय सो बता रहा किसी भी अंश को पकड़िए अनुसंधान की परंपरा न टूटे और उपभोग करना हो तो विधि की परंपरा न टूटे ठीक है जब भोक्ता बनने लगे तो विधि का ध्यान दीजिए नहीं तो अनुसंधान की परंपरा करते चलिए चलते चलते वहीं पहुंच जाएंगे आज के प्रवचन का सार ये निकला कि सगुण साकार का आलंबन क्यों लें निरालंब मन इतुत तो धावे बिना आलम्बन के बिना नाम बिना रूप बिना लीला बिना धाम का आलम्बन लिए मन भटक जाता है तो रूप का आकर्षण रूप से कट जाएगा लीला का आकर्षण लीला से कट जाएगा अब प्रश्न उधर दिखे तब तो धर का कटे तो पहले भावना कीजिए क्या भावना कीजिए इन सब गंधों में आकर्षण की शक्ति जिसने डाली वो परमात्मा इन सब रसों को आकर्षक जिसने बनाया वो परमात्मा ये सब रूप मोहक जिनके कारण बने वो परमात्मा ये सब स्पर्श जिनकी प्रतिष्ठा जिनके सानिध्य से मोहक आकर्षक बनते हैं वो परमात्मा इसी प्रकार से ये सब शब शब्द जहाँ विराम लेते हैं है कल कल कल कल करती चलती कल कुंजों में बहती हैं कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहती हैं झरने से जो आवाज आती है वो भी प्रभु का यशोगान ही करती है कल कल कल कल करती चलती छठी क्लास में हमने ये कविता पढ़ी थी कल कुंजों में रहती है बहती है कान लगाकर सुनो किसी की कीर्ति कहानी कहती है अनुसंधान करिए ना अनुसंधान करिए ठीक है शरीर को लेकर भी अनुसंधान कीजिए अधिक समय न लेकर न देकर एक दिन हमने बताया था आँखें जो हैं ये यहाँ हो जाती तो क्या होता किसी किसी के हो जाती हैं विचित्र ढंग का व्यक्ति जन्म लेता है भगवान दिखाते हैं कि तुम्हारी ये दशा कर देते तो तलबे के नीचे आँखें हो जाती तो रोजा ही फूटती होना न होना बराबर ही होता किसको देखती अजर नहीं कुल तो कभी कभी ये जो होते हैं ना उल्टी चलती जन। है रेलगाड़ी की इंजन तब देखिए उसकी दशा प्रकाश इधर है घंटा भी उधर है यहाँ पर अगर आंख भगवान जर देते यहाँ पर जी तो क्या दशा होती व्यवहार कैसे करते बोलिए रास्ता कैसे पागल हर क्षण पागल बनना पड़ता व्यवहार कितना विकट होता ये सब क्या प्रभु की कृपा नहीं है इस पर अनुसंधान करते क्या इस पर अनुसंधान करें तो रोना ना आ जाए पर कितनी कृपा है भगवान की यहाँ अगर आंख दे देता अच्छा यहीं दे देते <laughs> समय क्या क्या पागलपन की स्थिति होती है कितनी दुर्दशा हो जाती अच्छा ये नहीं सही इधर पीछे आंख दे देते तो, इधर गोलक बना देते तो क्या करते आप और हम क्या दुर्दशा होती मालूम है क्या ये सब थोड़ा सोचना चाहिए ना अजा और सोच लीजिए प्राणों के संस्थान और अंतकरण के संस्थान नैया एक जी वहां कर देते जहा कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्री के संस्थान है तो जीव शरीर मुर्दा रहता या जीवित या जीवित रहता तो किस प्रकार चिंतन करना पड़ेगा तब उत्तर आवेगा इंद्री किनको कहते हैं स्थूल शरीर के बाहरी हिस्से में जिनकी गोल के हैं जिनको प्रकट करने के संस्थान हैं, उनको कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्रीय कहते हैं और प्राणों के अंतःकरणों के संस्थान स्थूल शरीर के अंदर हैं, उनको अंतःकरण कह दिया और प्राणों को पृथक से करण न कहा गया कहा भी गया सहायक अब थोड़ी कल्पना कीजिए पलट दीजिए थोड़ा चिंतन कीजिए ना भगवान के अनुग्रह का वो आपका ही प्रश्न का उत्तर यहां भी ढंग से ये कि थोड़ा ज्ञानेन्द्री कर्मेंद्री को तो भगवान कर देते क्या उनके संस्थान बना देते कहाँ पर प्राण और अंतःकरण के स्थान पर प्राण के स्थान पर कर्मेंद्रियों के संस्थान अंतःकरण के स्थान पर ज्ञानेंद्रियों के स्थान एक दिन विचार कीजिएगा पांड ये क्या नाम है दिवाकर जी मैं तो कल जा रहा हूँ फिर कभी उत्तर दे दीजिएगा और अभी कर लिया हो तभी मुस्कुरा के सही और ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्री के संस्थान तो अंदर कर देते प्राणों के अंत के संस्थान जैसे है नाप कान ये सब ऐसे कर देते क्या स्थिति होती पांडे जी। पांडे जी उधर वे घर पर दिवाकर जी क्या स्थिति होती थोड़ा विचार कीजिए ना चलो आपको हंसा भी दे ओ एक बार पंजाब केसरी मैं पंजाब की यात्रा में था पंजाब समाचार पत्र कभी कभी पढ़ लेता हूँ आज तो शायद देखने को मिले ही नहीं आज छुट्टी लो जी तो कभी कभी क्योंकि हमको तो बहुत प्रामाणिक बात कहनी होती है और सारे विश्व की जानकारी चाहिए तो ठीक पंजाब केसरी में प्रथम पृष्ठ पर अब सामने था तो दृष्टि चली गई तो सामने एक राक्षसी हमको दिखाई पड़ी चित्र में डरा तो डरा चित्र में राक्षसी थी बड़ा आँख मिचने का मन हुआ लेकिन हमने सोचा ये कहाँ की राक्षसी है किस जमाने की है ये तो देख लें तो नीचे लिखा था सावधान ये अमुक विश्व सुंदरी है और वो कि विश्व सुंदरी है और राक्षसी है फिर कहा था कि हमने कुछ अधिक संशोधन नहीं किया है ऊपर के ओठ को नीचे और नीचे के ओठ को केवल ऊपर कर दिया बाकी वही है सब समझे नहीं, तो नीचे सा थी सुंदरी है। अब बोलिए है होता या नहीं किसी का मुख बहुत बढ़िया हो ऐसे हो तो दो के दो दांत तुर के इन्होंने किसी के बचपन में जब बाबा थे तो इनके बाबा नहीं थे मान ली इनके कई मित्र की बहन थी उसके दांत ऐसे ऊपर थे कि शादी होने कठिन इन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल में इसके दांत करवा देते न ये दाँत लगवा देंगे शादी तो हो जाए लड़की है तो वो बोलिए भगवान की कितनी कृपा है जी तो हमने संकेत किया ये सब जो है आकर्षण भगवान अंत में फिर क्या होता है भगवान के जो आकर्षक गुण है वो गुण ही है क्या ना जैसे फब्वारे की कल्पना कीजिए फब्वारे की कल्पना कीजिए जिसके जलधारा जिसकी जलधारा आपको अग्नि दिखे रंगीन कर दे अग्नि की ज्वाला दिखे उसको छूने से जलेंगे या शीतलता प्राप्त हो माम भजन त्रिगुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मान साम्या संगा दया गुणा भगवान के श्री विग्रह में जो गुण गण है शब्द आदि अंदर समता आदि वो सब वास्तव में प्रकृति के कार्य नहीं है भगवान रूपये हैं टटोलने चलेंगे आकाश में जो नीलिमा है वो निरूप है या नहीं आकाश नभ निरूप है या नहीं नीलिमा है नीलिमा दिखाई पड़ेगी टटोलने चलेंगे तो नभ की प्राप्ति होगी ऐसे भगवान ने कहा जब मैं सम हूं तो समता गुण कहाँ से साम्य गुण और भगवान सम लीजिए भगवत तत्व की प्रकारांतर अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है अर्थात निर्गुण के अभिव्यक्त स्वरूप का नाम गुण है सगुण है और सगुण या गुण के तात्विक रूप का नाम निर्गुण है साम्य संग असंग नहीं सजते भगवान असंग है संघता असंगता गुण है वो बस इसलिए इतना दार्शनिक पक्ष है भगवत विग्रह में भगवान रूप से रूप को खींच लेते हैं, रूप का आकर्षण देकर रूप के आकर्षण को दबा देते हैं अंत में वो रूप जो है स्वरूप हो जाता है बस हो गया बस काम बन गया ये सब जो कुछ समझ में आया आपको कहा श्री राम वो जो लीलाबाई जी लीलावाई जी देखिए धर्म का निरूपण हो तो ये प्रसन्न रहती योग का निरूपण हो तो प्रसन्न रहती हैं उपासना भक्ति का निरूपण हो तो प्रसन्न रहती हैं और असी ब्रह्म तुष्ह ब्रह्म का निरूपण कहीं हम करें आनंद वृंदावन में तो निरूपण सुनकर प्रसन्न रहती हैं मैं वेदांत में निष्ठा है निष्ठा है एक ही है कह रहे वेदांत में निष्ठा है विधिवत अध्ययन किया है और भक्ति में देखिए भगवान यहाँ विराजमान है और सदाचार संयम जो भी देवियों का धर्म है सबका निर्वाह मर्यादाशील यही सनातन धर्म है जी कर्म कांड भी हो जीवन में कर्मेंद्रियों की जीवन की सार्थकता है उपासना कांड हो अंतरण की सार्थकता है मन की चित्त की सार्थकता है ज्ञान कांड हो बुद्धि की सार्थकता है सब कुछ है यही पूरा सनातन धर्म है इसलिए हम यहाँ आते हैं और केवल कर्म ही कर्म हो केवल हाँ असी ब्रह्म तुलसी ब्रह्म सोहम शिवोहम ही हो तो भी हमें कुछ संकोच होगा जाने में और केवल महावाणी का पाठ ही हो और देश जलता रहे कुछ नहीं तो भी संकोच होगा और महावाणी कहाँ जाके फेंक देगी पता ही नहीं तो जहाँ समग्र सनातन धर्म है वहाँ हम लोगों का चित्र बहुत प्रसन्न होता है तो यहाँ आते हैं फिर दाना पानी होगा तो बहुत प्रसन्नता है आप लोग भी चाव पूर्वक सब बात सुनते हैं और संत महानुभाव तो बड़े ही कृपा करके पधारते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे निर्विकल्प समाधि की योग्यता सुखदेव जी में फिर भी भागवत कहते क्यों कहते हैं वैष्णवों का भगवत भक्तों का दर्शन होता है तो वो निर्विकल्प समाधि अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है वही वो फल मानते हैं श्रोता के रूप में जो वैष्णवों का भगवत भक्तों का वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई आई जाने रे हैं ठीक है, है। गृहिविरथ रथ हरस जिन विष्णु भगत कहूँ देख तो ये वैष्णवों का भगवत भक्तों का जो हम लोगों को दर्शन हो जाता है श्रोता के रूप में अभिमानी श्रोता तो आ ही नहीं सकते ठीक है ये सब संत हैं अपनी जगह सब आसन आसन पर ये सब पर ही बैठते हैं ये सब विद्वान हैं पढ़ाते समय कोई धरती में तो नहीं बैठते होंगे सब अपने अपने आसन पर आप भी अपने घर में कोई पितामह कोई पिता सब चेयरमैन ही चेयरमैन हैं <laughs> सब चेयरमैन होकर के भी यहाँ धरती पर बैठते हैं सामान्य वस्त्र पर बैठते हैं इतना जो आपका निरहंकार भाव है त्याग है वो हमको खींच के ले आता है बहुत प्रसन्नता है हर हर महादेव